श्री गुरुचरण सरोज रशुताय जगुवर विमलश जो दायकुशाग रामचंद्र जी जन की संतन की दुआ संख्या दो के बाद संख्या दो एक सिंधु मारई करी माया नब के खग गयी जीव जंतुजे गंगन उड़ाहीं जल बिलोक तीन क परिछाही गहिछ छोन उड़ाई यही विधि सदा गंगन चर खी सोई छ हनुमानकना आशुकपट कपितुर तीना काहीं मारी मारुत सुत बीरा बारिदी पार मति धीरा कहाँ जाय देखी बन शोभा गुंजत चंचरी चंचरीक दु लोभा नाना तरुफल फूल सुहाई खग मृग वृंदी मन भाए शैल दे दे विशाल देखे के आगे सापर धाये चढ़ भय त्यागे उमान कछु कपिकायी प्रभु प्रताप जो कालही खाई गिरी पर चढ़ी लंका तहीं देखी।, देखी कही न जाई अति दुर्ग विशेखी अतिंग जल निद चह पासा कनक कोट कर परम प्रकाश कनक कोट विचे मणिकृत सुंदरायत ना सुहट हट हट सुबट थी चारु बहु विधि बना गज कर पद चर रथ बरू थो गय बहु रूप नेश्चर झूठ यति बल से नर नही बनय वन बन बाघ रूप वन बाटिका तरपूप बापी सो कर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोह कहुमाल देह विशाल शैल समान यति बल गरज खारिन भिरा बहु विदेक करी जतन भटकोटिन बिकटतन नगर चौं दिसिरछ कहूं महिष मानु सुधे घर यज खल नि साचर भक्षण यही लाग तुलसीदासन की कथा कछुक है कही रघुवीर शर तीरथ शरीरन त्याग गति सही। पुर रखबारे देख बहू कपिवन कीन विचार लघ रूप धरू निसी नगर करूँ पैसारे रूप पैसार से आवर रामचंद्र की जय पवन हनुमान की जय बोलो भाई सब संतन की जय <coughs> अब स्मरण करें कि हनुमान जी समुद्र के ऊपर से छलांग लगाते हुए लंका की ओर चले जा रहे हैं। सबसे पहले बीच में मैनाक पर्वत मिला विश्राम देने को कहा तो हनुमान जी ने वहाँ विश्राम नहीं किया लेकिन उसके आदर को स्वीकार करते हुए आगे चले गए फिर सुरसा नाम की एक समझो निशाचरी समझो या देवी समझो देवताओं ने भेजा था देवी बोटी नहीं है वो उसने हनुमान जी को खाने का और परीक्षा लेने के प्रयास किए हनुमान जी वहां पर भी सफलता प्राप्त की उसको मारा नहीं लेकिन उसके मुंह में प्रवेश करके निकल करके चले गए अपना बल भी दिखा दिया बुद्धि भी दिखा दी दि, उसकी परीक्षा हो गई और वो चले गई सुरशाह ने जो है उनको हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम देवताओं का कार्य करोगे सीता जी की खोज करके लाओगे ऐसे कह करके कहा कि हमने तुम्हारे बलबुद्धि को देख लिया ऐसे कह करके वो चली गई हनुमान जी आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि समुद्र में एक निशाचरी मिलती है ये निशाचरी जो है इसका नाम है सिंगिका तो निश्चरी निश्चरी एक सिंधु मारा अब इसको सात सात कह देते हैं हिंसाचरी है आ, और ये जो है समुद्र में ही बात करती थी सिंघिका इसका नाम है इसका जो है विप्र इसका पति का नाम कहा जाता है इसके पुत्र भी हुए राहु इसी का पुत्र है ये सब अंतर कथाओं की बातें हैं वैसे ये है एक निशाचरी है जो समुद्र में वास करती है और इसकी विशेषता क्या है यह है कर माया नभुके खगहई ऐसी विचित्र रही है कि अपने माया के बल से आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को खा जाती है रेती समुद्र में और खाती आकाश के उड़ते हुए पशुओं को खा जाती है समुद्र में खाने के लिए मछलियां पछलिया नहीं वो नहीं खाती कछुए पछुए मगर वगैरह नहीं खाते वो खाती है तो, तो आकाश में मरते हुए पक्षियों को खाती है ऐसी एक निशाचरी है जीव जंतु जे गगन ओढ़ाही जीव जंत आकाश में जोड़ते है तो कैसे खा जाती है जल बिलोक तिर कह परछाई उनकी छाया समुद्र परछाई पड़ती है प्रतिबिंब पड़ता है जल में उनका तो क्या करती है उस प्रतिबिंब को गाई छा सक सो न उड़ाई कहते उस को ही जो वो, हो वो पकड़ लेती है और बस आकाश में तो पक्षी उड़ नहीं पाता यही विधि सदा गगनचर खाई इस प्रकार से वे गगनचर मैंने आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को वो सदा खाया करती थी सोई छल हनुमान कहूं कि ना यही छल मैंने इस प्रकार से छल से मैने वो खा जाती थी मैंने पाकाश तोड़ते हुए पक्षी जान भी नहीं पाते थे कि हम कहाँ पकड़ गए हैं और कैसे हम किसके मुंह में जा रहे हैं उनको पता भी नहीं लगता था पक्षियों को सामने आता हुआ कोई पक्षी दिखाई दे या और कोई शत्रु दिखाई दे तो तो पक्षी समझे की हाँ भाई कौन कोई हमको खाया जा रहा है उसे बचने की कोशिश करें इधर उधर उड़े लेकिन जब उसका प्रतिबिंब ही जो में जी पड़ रहा है उसी को पकड़ लिया उसने तो पक्षी भी नहीं जान पाते थे ऐसे छल करके वो उनको खा जाती थी सोई ही छल हनुमान कहूं ना तो हनुमान की भी छाया उसने पकड़ने की कोशिश की और के हनुमान जी भी आगे न बढ़ पाए और आकाश आकाशमुक्ति वो भी पक्षी की तरह चले जा रहे थे तो जब उसकी छाया को उसने भी पकड़ा तो ताशो कपट कभी तुरंत ना तो कभी हनुमान जी ने तुरंत ही जान लिया कि अरे इसमें समुद्र में साचरी है उसने जो है हमारी छाया पकड़ ली है इसी के कारण से जो अब हम आगे हमारी गति नहीं हो पा रही है तो उन्होंने उस समय क्या किया अब देखो हर जगह समस्याएं जीवन में नाना प्रकार की आती हैं उन समस्याओं के निदान भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं कोई कह दे अभी एक तरीका बता दो क्या करना चाहिए तो एक तरीका नहीं कोई बुद्धि होगी तो हर समय अलग अलग तरीके हैं अलग अलग विधान हैं। हनुमान जी ने यहाँ का क्या किया ता ये मार ये मार तो हनुमान जी ने उसको मारा और बारिज पार गए धीरा और फिर जो है वो निष्कंटक समुद्र के पार पहुंच गए इस प्रकार से सिंह का निशाचरी का विप करके वहाँ पहुंच गए अब देखते हैं कि तीन प्रकार की जो है वो बाधाए मिलती हैं उसको अगर छोड़ दें मैनाक को तो फिर उसके बाद देखते हैं कि वो बाधा उपस्थित करने वाली सुरसा है जो कि हनुमान जी को खा जाना चाहती है तो सुरसा जो है अब इस प्रकार से भी देख सकते हैं कि माया ये तीनों है सुरसा भी सिंह का भी लंकिनी भी, आगे चलकर लंकिनी मिलती है तो ये जो सात्विक माया है वो तो है सुरसा, और जो तामसी माया है वो है ये सिंहिका सिंह का और जो राजसी माया है वो है लंकिनी अब हर जीवन में माया तो चारों तरफ से घेरती घेरती जीव को है अब किस माया से कैसे निपटना चाहिए वो भी सबका बताते हैं कहते हैं कि देखो तामसी माया तो होनी ही नहीं चाहिए तामसी माया तो विध्वंस कर तो मान तमोग को जहाँ आवे कहा तमो गुण का तो बिना सही आवश्यक है उसके बचाने की जरूरत नहीं जीवन में किसी काम का नहीं तमुगुण रजोगुण ये है हाँ की कर्म करने में और भगवान की सेवा इत्यादि करने में थोड़े रजोगुण की भी आवश्यकता पड़ती है तो उस रजोगुण का उसको परिमार्जित करके रखना चाहिए रजोगुण रहे तो अपनी तीव्रता में स्वतंत्र होकर के प्रधान होकर के न रहे सत्य गुण की होनी चाहिए सत्यगुण को रहे और प्रधान होकर के रहे और रजोगुण उसके अधीन होकर के रहे और तमुगुणों का विनाश हो ये और जहाँ कहीं भी तुलसीदास जी ने जगह जगह ये कहा कि समुद्र क्या है ये है ये समुद्र ये भव सागर है संसार सागर को पार कर रहे हनुमान जी मानो जा रहे हैं हमेशा भव सागर भव सागर संसार सागर बोला जाता है तो अपने जो जीव का जो अपना संसार है उसकी तुलना सागर ऐसी की जाती है और जब जीव अपने सागर को पार करे संसार सागर को पार करे तो उसे सत्य रजस इन तीनों से पाला पड़ता है तो उसे अपने जीवन में तमस को तो दूर करे और रजस को, को भी परिमार्जित करे अंतर्मुखी करे शांत नियंत्रित रखे और सतुगुण की वृद्धि करे इस प्रकार से अपने संसार सागर से पार हो रजोगुण का लक्षण है कामना जोगों को पहचानना चाहिए उसके ऊपर नियंत्रण करना है तो काम ये क्रोध रजोगुण समुद्भ ये याद रखना चाहिए हा? तो काम जो है रजोगुण का रजोगुण की ही उत्पत्ति है तो अब रजोगुण के ऊपर नियंत्रण रखना है तो कामनाओं का त्याग करना पड़ेगा कामनाएं न रखे कामनाएं संसारी विषयों की कामना मन में न रखे उनको उनका त्याग करके संपूर्ण रूप से प्रजाति यदा कामान सर्वान पात्र मनोगता समस्त कामनाओं के का अपने मन में जितनी कामनाएं हैं विषयों की संसार की भौतिक सुखों की उन कामनाओं का त्याग कर दी <coughs> इन कामनाओं के सबके कामनाओं को जब कभी एक रूप में कहा गया है शास्त्रकारों की शैली है अपने कहने का ढंग है दूसरी तुलसीदास को भी वही अपनानी पड़ी अपनाती हैं और वो ये है कि कामना के माने जब कहीं बात आती है तब स्त्री का नाम आता है <coughs> मैंने कामना का त्याग करने के माने स्त्री का त्याग करना जहाँ स्त्री का त्याग किया तो समस्त कामनाओं का त्याग हो गया अब त्याग के माने बुद्धि से त्याग करने के माने अनासक्त हो गया शास्त्रों <skac assoth> में बहुत जगह ऋषियों ने ऐसे ही कहा है कि स्त्री के माने ही संसार है जब तक स्त्री है मन में स्त्री की कामना है तब तक संजीव के साथ में संसार है स्त्री की कामना समाप्त हो गई तो फिर धन की भी कामना नहीं रह जाती पुत्राधिकी की भी कामना नहीं रह जाती और दूसरी कामनाएं जितनी है वो भी नहीं रह जाती स्त्री की कामना के साथ सैकड़ों हजारों प्रकार की कामनाएं और उत्पन्न होती है और वो मनुष्य अन्य प्रकार की नाना प्रकार की कामनाएं ना भी करे तो स्त्री छोड़ती नहीं है वो सबकी कामनाएं करवाती है बार बार कहेगी अरे तुम्हारे पास पैसा है ही कितना देखो दुनिया हम कितना लोग अगर तुम ये नहीं करते तुम वो नहीं करते ऐसा पैसा आवे वैसा आवे लेकिन तुम्हारी क्या तुम तो खुकड़िया एक स्कूटर तो पर भागा करते दौड़ा करते हो तुमसे कार नहीं लेती बनती और तुम कार मिली तो, तो भाई कार भी पुरानी है और पुराना मॉडल है हाए हाए। और व्यक्ति को जो है वो फिर सब नाना प्रकार की और कामनाएं संसार की वो फैलाती रहेगी इस प्रकार से जो वो स्त्री की कामना को कहते हैं सबसे प्रबल कामना वो है उस कामना के कारण नाना प्रकार की अन्यन्या कानाएं है व्यक्ति को घिरती रहती है, है और कामना रूप भवसागर है इसको पार अब ये कामना जो है ये कैसे व्यक्ति को पकड़ती है तो अब एक इसी इसी प्रश्न को लेकर के किसी एक कवि ने इस प्रकार का एक दुहा रचा यही भवसागर सागर उलंग पार को जाए यही भव पारावार को पुलंग पार हो जाए क्या बताओ कि इस संसार सागर को पार करके कौन पार जा सकता है कहते हैं ती छवि छाया गहिनी गह भी चाहता था छवि छाया गहिनी ये सिंगिका क्या है ये है स्त्री का आकर्षण ही है जो कि छाया गाहनी है छाया के माने है जीव ये जीव जो है जो चिता भाष है बस इसके लिए बस ये जो है ये है कामना स्त्री की कामना इस जीव के लिए बस इस संसार में डाले रखने के लिए पर्याप्त है इसलिए कभी कभी स्त्री को माया भी कह देते हैं तो उसमें कोई घबराना नहीं चाहिए उसे। उसको व्यक्ति को समझे कि सारे जो संसार जो है वो भी हमारा मानसिक है और कामनाएं जो है वो भी हमारी मानसिक हैं, और स्त्री की कामना जो है वो भी हमारी मानसिक है बाहरी दुनिया से क्या मतलब उसमें यह सब जीव की अपनी समस्या है और उस समस्या से जीव जब तक की समाधान उसको नहीं करता उससे अपने मन को नहीं हटाता निर्विकार अपने मन को नहीं करता तब तक ये संसार सागर से पार नहीं जा पाता जहाँ पर ये सब के प्रतीक बताए हैं तुलसीदास तो जी ने कि ये सब क्या है भगवान राम क्या है रावण क्या है विभीषण क्या है ये सब किसके प्रतीक हैं, वहाँ हनुमान जी को कहा है कि अति प्रबल वैराग्य जो है वो हनुमान जी है तो जब व्यक्ति में हनुमान जी जैसा वैराग्य हो तब वो अति सभी छाया बस वही पार हो जाए बस उसी को उसको वही पार जा सकता है नहीं तो हनुमान जी जैसा वैराग्य नहीं हुआ तो बस वो फस गया चक्कर में फिर उसको पार नहीं जाता समुद्र संसार में वो फिर गोती लगाता रहता है इसलिए ये ये रजोगुण अब देखो इसमें रजोगुण की व्यक्ति का रजोगुण जो वो काम शरीर में रजोगुण व्यक्ति का होगा तो उसके मन में फिर कामनाएं उत्पन्न होगी रजोगुण से ही तो काम क्रोध आदि उत्पन्न होते हैं और मन में जब कामना उत्पन्न होगी तो सारी समस्या मानसिक समस्या व्यक्ति की है कोई इसमें बाई जगत की स्त्रियों का कोई दोष नहीं है बाई जगत की वस्तुओं का कोई दोष नहीं है जैसे धन है हा? तो धन बिचारे का क्या दोष और धन में रखी क्या है धन में अगर नोट की गड्डिया हैं और ढेर बन लगी हुई रखी है एक बहुत बड़ा राश इकट्ठी जैसे की गले की रास खेत में लगा दी है वो रास मान लो नोटरी नोटों का ढेर गड्डियों गड्डियों का लगा हुआ है तो आकर है तो कागज अगर उसमें कहीं एक माचिस छू जाए तो जैसे खरिहान जल जाता है जैसे करोड़ों के नोट भी जल जाए देरने लगे उनमें क्या है और वे नोट उतने रखे हुए किसी का क्या बिगाड़ सकते हैं और क्या बना सकते हैं वो तो व्यक्ति जब अपने मन में उनको मूल्य देता है अरे इतने करोड़ों के रुपए इतने रुपए नोट करे तो बस ये वृत्ति जहां उत्पन्न हुई बस उसकी बुद्धि खराब होने लगती है कैसे उनको उठा लें कैसे चुरा लें कैसे छीन लें कैसे ले लें नाना प्रकार की पाप्रत्तियां जो है इस काम से उत्पन्न होने लगती तो सारी समस्या जो है वो ध्यान दें तो विचार करने में पता लगेगा कि सारी समस्या अपने मन की है और बैराग भी अपने मन में होता बैराग कोई नोटों में थोड़ी बैराग हो जाएगा कि बाबा ये नोट बड़े विरक्त हैं, इनको अपने पास रख लो तो कोई नुकसान नहीं होगा ऐसे तो होता नहीं है इसलिए कोई बाईस की वस्तुओं मैं कहीं वैराग्य किसी में कोई वस्तुओं में वैराग्य हो किन्हीं वस्तुओं में वैराग्य न हो ऐसा वस्तुओं में नहीं होता है वो तो एक जैसी इनोसेंट है न राग है न वैराग्य है उनमें कुछ भी नहीं वस्तुओं में वो तो हमारे अपने मन में राग द्वेष है हमारी मन में ही आसक्तिया है हमारे मन में ही वैराग्य भी है बस ये अध्यात्म विद्या है तो इसलिए कहते है की इससे सावधान रहो तो अब इस प्रकार से हनुमान जी से समुद्र के पार निकल जाते हैं समुद्र के पार जब जाते हैं अब वहाँ की कथा बताते हैं देखो लंका के इस प्रकार समुद्र के पार पहुँचे लंका के निकट पहुँच जाते हैं तो बारिश पार गए मती धीरा और कहते हैं कहा जाए देखी बन शोभा वहाँ जाते ही देखा कि वहाँ अब सुंदर सब दिखाई शोभा का अब लंका भी बड़ी सुंदर दिखाई देती है है सब चीज सुंदर तो है लंका भी सुंदर दिखाई दे रही कहा जाए देखी बन गुंजत गुंजित चंचरी मधु लोभा अब कहते हैं कि घोरे गुंजार कर रहे हैं मधु के लोभ से घुन बनाते हुए फूलों फूलों पर इसके माने खूब फूल लगे हुए हैं सब फल वाड़ी खूब फूल हरी भरी सब वहाँ पर बगीचा बन है और नाना तरफ सुहाए नाना प्रकार के फल फूल खूब सुंदर सब छाया हुए हैं और खगमर्ग वृद्ध देख मन भाए पक्षी भी हैं पशु भी हैं ये भी सब वहाँ पर है अब लोग बात ये पूछते हैं कहते हैं ये सब वहाँ पर लंका में कैसे बच गए सब वहाँ तो निशाचर वास करते हैं निशाचरों को सब पक्षी पक्षी और जितने ये हैं है के जितने हैं इन सबको खा डालना चाहिए तो वहाँ तो उजाड़ मिलता तो ठीक रहता लेकिन रावण की व्यवस्था ये है कि लंका का तो, तो सुंदर बनाए रहो यहाँ का तो बगीचा बढ़िया बनाए रखो यहाँ के पशु पक्षियों को तो किसी को खाओ नहीं इनकी तो सबकी सुरक्षा करो लेकिन बाहर से लंका के बाहर से ये सब खाने के पदार्थ मनुष्यों को पक्षियों को पशुओं को, को गाय बैल बकरियों घोड़ों गहियों इत्यादि को इनको सबको इंपोर्ट करो और उनको खा जाओ तो सब बाहर से रसद मंगा मंगा करके लंका में आती थी वो तो सब खाई आती थी हुँ? लेकिन वहाँ का कितना सामान फूल बगीचे थे और पशु पच्च पक्षी थे उनको सबकी सुंदरता के लिए वो सब देखे सुंदर भी तो लगना चाहिए इसलिए हम सबकी सुंदरता को मेंटेन रखते थे तो बढ़िया सुंदर नंगा बनाए तो नाना तरफल फूल सुहाये खगम देख मन भाए और शैल विशाल देखिए के आगे हनुमान जी ने देखा कि जैसे समुद्र के पाद्य में एक ऊंचा पर्वत है तो हनुमान जी उसी ऊंचे पर्वत पर, पर चढ़ गए तापर धाई चढ़े भय त्यागे उसी प्रकार दौड़ते हुए ऊपर चढ़ गए हनुमान जी बने पहाड़ पर चढ़ने में उनको जो है वो थकान नहीं लगती और व्यक्ति तो धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ेगा तो ऊंचाई पर चढ़ने में उसकी स्पीड कम हो जाएगी बहुत जल्दी नहीं चढ़ तो तो पहाड़ के ऊपर चढ़ने में कुछ दौड़ तो नहीं सकता है लेकिन हनुमान जी जो है वो ऐसी बानर और हनुमान जी की शक्ति की पहाड़ पर दौड़ते दौड़ते दौड़ते पहाड़ पर और चोटी बजे पहुंचे तो आप कहते हैं कि अब तो ये कैसे चल गए तो पार्वती जी की पुष्टि अच्छा ऐसे दौड़ के निकल गए पहाड़ पर शंकर जी कहते हैं अरे क्या हेमान कशु कपी का अरे तुम तो पार्वती बार बार भूल जाती हो ये हनुमान जी भी इतनी ताकत है ये कोई हनुमान जी का अपनी ताकत थोड़ा ऐसा भगवान के हृदय में बात कर रहे हैं उन्हीं की शक्ति से ये सब चल रहा है और प्रभु प्रताप जो काले खाई ये भगवान श्री राम जी का प्रताप है जो काल को भी खाया जाता है ऐसे समर्थ भगवान राम है वही हनुमान जी के अंदर शक्ति दे रहे हैं और उसी के कारण से हनुमान जी पहाड़ के ऊपर दौड़ते चले गए समुद्र पार भी कर गए और पहाड़ के ऊपर भी चढ़ गए ऐसे ऐसे कठिन काम जो है हनुमान जी ने ये भगवान के बल से कर डाले अध्यात्म में भी आध्यात्मिक विकास व्यक्तियों को नहीं होता बहुत परिश्रम करते हैं बड़ी साधना करते हैं बड़े समस्या करते हैं लेकिन आध्यात्मिक साधना नहीं होती लेकिन भगवान के शरण में जाते हैं और उनकी कृपा होती है तो देखते हैं मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति जो है वो फिर परमात्मा को प्राप्त करके अध्यात्म के शिखर पर पहुंच जाता है परम गति को प्राप्त कर लेता है जड़ जा बुद्धि भगवान की कृपा से ऐसे लोग हैं, बहुत से लोग जरे कितने संत महात्मा हो गए निरक्षर भट्टाचार्य बिल्कुल कुछ नहीं जानते मानते पढ़े लिखे कुछ नहीं है लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा चमत्कारी बुद्धि उनकी हो गयी ऐसे महात्मा हो गए ऐसा स्वभाव सुंदर हो गया समस्त सदगुण आ गए सदबुद्धि आ गई स्वभाव शांत निर्मल पवित्र उदार सेवा भाव सब उनके मन में आ गया भगवान की कृपा से देर नहीं लगी तो जब भगवान ही कृपा करते हैं तब तो उनकी शरण में जाने पर सब सुलभ हो जाता है तो हनुमान जी भगवान की सेवा में लगे और समर्पित भाव से लगे तो उनमें ऐसा बल आ जाए तो शंकर जी कहते हैं कौन से आश्चर्य की बात है गिरि परिचड़े लंका देखी हनुमान जी पहाड़ पर चढ़ गए और वहां उतनी ऊंचाई से फिर उनको सब लंका सब दिखाई दी अगले त्रिकुट पर्वत त्रिकुट पर्वत में लंका में तीन पर्वत हैं और उन तीन पर्वतों में से एक पर्वत यह भी है एक पर्वत का नाम सुबेल है जिस पर कि भगवान भी जाकर के बास करते हैं और उस पर्वत के ऊपर थोड़ी धूम चट्टी धूम जो है मैदान जैसा है जिसके के ऊपर जो है वह जा सकता है रुका जा सकता बैठा जा सकता और एक पर्वत जिस पर की अशोक बल है एक पर्वत वो भी है और उस पर्वत का नाम है सुंदर पर्वती का नाम सुंदर है तो उस पर्वत जिस पर्वत के ऊपर सीता जी बात कर रही थी उस पर्वत का नाम सुंदर होने के कारण से भी इस अध्याय का नाम सुंदर है अनेक कारणों में से एक ये भी है पर्वती का नाम सुंदर है उसी पर अशोक बने है, उसी में सीता जी बात कर रही हैं इसलिए सुंदरकांड सुंदर बने और एक एक पर्वत हुआ है जिसके ऊपर लंका बसी हुई है रावण रहता है एक पर्वत शिखर हुआ तो अभी कहते हैं कि सब ये हनुमान जी जो है वो हो, गिर पर चढ़ी लंका देखी तो पर्वत पर चढ़ करके दूसरा शिखर देखा उन्होंने उस पहाड़ के ऊपर आगे चढ़ करके भी ऐसी वर्णन आवेगा इस पर्वत सुहेल पर्वत ऊपर भगवान राम जा के सेना से ठहरते है और रात्र में देखते है की वो दूसरे शिखर के ऊपर लंका का जो है वो रावण के छत के ऊपर बैठा हुआ अखाड़ा रावण का चलता है और बाजे बज रहे हैं तबला बज रहा है गड़गड़ की आवाज आ रही है ये सब देखते हैं तो एक पर्वत से दूसरा पर्वत दूर पर दिखाई देता है इस प्रकार तो समझ लो इसी प्रकार से हनुमान जी एक शिखर पर चढ़े हुए और दूसरे पर्वत शिखर के ऊपर जहाँ लंका बसी हुई है उसको सबको देखते है गिर परिचॉय लंका दे देखी कहीं ना यती दुर्ग विषेकी अब कहते हैं वो जो लंका है वो दुर्ग विषेकी माने वो दुर्ग है दुर्ग के महीने है जिसे दुर्गने कठिन गमन गमन जिसमें की बड़ी मुश्किल से घुसा जा सके कोई आसानी से प्रवेश न कर सके उसे दुर्ग कहते हैं राजा लोग दुर्ग बना करके रहते हैं जिससे कोई उसमें घुस ना पावे उनको ऊपर आक्रमण कर पावे दुर्ग बन जाता है तो दुर्ग बनाने के लिए फिर चारों तरफ से सुरक्षा नेचुरल सुरक्षा बनाई जाती है कोई अपने जो है वो किला बनावेगा तो खूब ऊंची ऊंची दीपालय बनावेगा एक पहाड़ के ऊपर बनावेगा तो पहाड़ जो है वो भी व्यक्ति के उसको दुर्ग का काम करती है इसलिए पहाड़ के ऊपर किला बनाए जाते और फिर जो है वो उसके पहाड़ के चारों तरफ जो है दुर्ग के पीछे आज जहाँ पर किला है किला के चारों तरफ खाई भी बनाई जाती है आग देखो आगरे में किला बना हुआ है एक दिल्ली का एक किला बना हुआ है उसमें फिर जाओ चारों तरफ खाई है कि नहीं खाई है अब उसमें पानी वानी ने भरा सूखा पूखा पड़ा रहता लेकिन पहले जो है उसमें सब में लबाला पानी ऊपर तक भरा जाता था जिसमे की कोई उसको पार करके दीवार के पास तक नहीं जा पा रहे किले की दीवाल तक इसलिए पानी भी भरा जाता था इसे इसने क्या बना रखा था रावण ने कहा कि ये तो नेचुरल हमें खाई बनाने जरूरत नहीं समुद्र की खाई बनी हुई चारों तरफ समुद्र ही भरा हुआ है ऐसे करके रावण की लंका जो थी उसमें चारों तरफ से वो थी और जो पर्वत की जिसके ऊपर लंका बसी हुई थी उसके चारों तरफ भी बड़ी ऊंची ऊंची दीवार उसने बना रखी थी और उसके चारों तरफ भी बन लगा रखा था तो उसमें प्रवेश करने के लिए कहीं कहीं बंद भी उसका, उसका बन का भी प्रयोग किया जाता है झाड़ी झंकार कठिन खूब घरे लगा दिए गए तो भी उसके वजह से कोई नहीं जा पाता तो ऐसे करके गिर पर चढ़ी देखी लंकाते देखी कहीं न जाए अति दुर्ग विषय की अति दुर्ग कह दिया कि मैंने उसमें उसमें प्रवेश करना आसान नहीं था ये हनुमान जी ने देखा हनुमान जी को उसी प्रवेश करना है इसलिए हनुमान जी देखा आसान नहीं है गंका के भीतर जाना घुसना उसने तो अति उतंग जलनिधि चौपासा चारों ओर तो समुद्री पूरा परम प्रकाशा और ये देखा कि चारों तरफ कोट के मन है दीवाने खड़ी ऊंची ऊंची मोटी मोटी दीवाने उसमें चारों तरफ है एक नगर और नगर के चारों तरफ नगर कोट कहलाता है एक कोट तो किला हुआ कहलाता है जिसमें कि नगर बाहर है और एक किला है और किले के भीतर राजा उसकी से रहते हैं और एक एक किला ऐसा होता है जो नगर के चारों तरफ दीवार खींच दी जाती है उसे नगर कोट कहते हैं तो ऐसे करके देखते हैं कि इसमें कैसे कनक कोट कर परम प्रकाशा चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवाले उसमें है और वो दीवाले भी बड़ी मजबूत बनी हुई लेकिन है भी बड़ी सुंदर भी है उनमें सुंदर क्या उसमें मणिया जड़ी हुई है कनक कोट कर परम प्रकाशा कनक कोट विचित्र मणिकृत कनक को कोट मैंने वो सोने की दीवारें चारों तरफ हैं और उसमें मणियां जड़ी हुई हैं खूब चमक रहा सोने की वजह से दीवारें चमक रही हैं मणियां जड़ी हुई इसके कारण चमक रही अब समझ लो ये क्या है कि समय हनुमान जी पहुंचे वहां पर माने प्रातः काल से तैयारी हुई चलते चलते उड़ते उड़ते पार होते होते जब लंगा में हनुमान जी पहुंचे तो चार बज गया पांच बज गया संध्या काल हो गई तो आगे निकट तब हनुमान जी उस समय उन्होंने खड़े हुए पर्वत के ऊपर लंका को देख रहे हैं इस और देखते हैं सब ये सुंदर पर किला चारों तरफ परकोटा सुंदर आयतना घना और उसमें अब देखो सब सुंदर बातें है तो उसमें सुंदर आयतना घना सुंदर आयतना के माने आयतन के माने भवन उसमें जगह जगह उसके भीतर भवन दिखाई देते है लंका के भीतर परकोटे के भीतर पहाड़ी है तो पहाड़ ढाल के ऊपर लंका की नगरी उसमें सब दिखाई देती है जगह जगह मकान बने हुए है सब सब मकान बड़े सुंदर सुंदर बने हुए हैं उसके भीतर मकान भी बड़े सुंदर सबके दिख रहे हैं वहां पर और घना घनामन बहुत तमाम घनी बस्ती खूब जो है लंका के खूब तो मकान बने बने मकान सुंदर मकान सबके बने हुए हैं